जीवन बंधी बंधाई पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी जैसा नहीं है। जीवन है सरिताओं जैसा मुक्त जीवन है स्वच्छंद जीवन की दिशा बाहर से नहीं आती जीवन की दिशा अंतरतम से आती भीतर के आलोक से चलता है जीवन बाहर की खींचतान से नहीं और जिसने भी बाहर की खींचतान से चलाने की कोशिश की वो जीवन से वंचित हो जाता है जीवन की गरिमा यही है कि जबरदस्ती जीवन पर नहीं हो सकती जीवन होता है तो सहज होता है सहज इस फुरना ही जीवन का सौंदर्य है और जहां तुमने जबरजस्ती की जीवन को किन्हीं ढांचों में ढाला किन्हीं लकीरों पर बहाने की कोशिश की वहीं जीवन अपने मौलिक स्वर को खो देता है वहीं जीवन विच्छिन्न हो जाता है जगत से वहीं तुम टूट जाते हो वहीं तुम्हारा संबंध अस्तित्व से विलुप्त हो जाता है तुम अलग थलग पड़ जाते हो उस अलग थलग पड़ जाने में ही अहंकार का जन्म है दूसरी बात जीवन को समझने के लिए लकीर के फकीर होना आवश्यक नहीं है आवश्यक ही नहीं खतरनाक है घातक है जीवन इतना विराट है कि तुम उसे सिद्धांतों के सकरे दायरे में बांध ना सकोगे जीवन किसी आंगन में बंधता नहीं जीवन आकाश जैसा है और जहां तुमने आंगन में बांधा वहीं गंदगी शुरू हो जाती जैसे ही तुमने जीवन को सिद्धांत में ढाला वहीं तुमने एक सकरी गली में डाल दिया विराट को यह तुम असंभव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मन करता है यह कोशिश क्योंकि मन की एक तकलीफ है मन विराट के सामने घबराता है मन असीम के सामने कपता है असीम में तो मन को लगता है हुई मेरी मृत्यु तो मन हर चीज को सीमा देना चाहता है मन हर चीज को अपने अनुकूल अपने अनुसार चलाना चाहता है मन हर चीज का नियंत्रक होना चाहता है मन नियंत्रण में सुरक्षा पाता है और जहां नियंत्रण नहीं है वहीं मन डमाडोल होता है घबराता है मौत सामने खड़ी मालूम होती मन मौत से बहुत डरता है कहीं मिटना ना ऐसे ही जैसे बूंद सागर में जाने से डरे गई तो मिटेगी यद्यपि ये एक ही पहलू है मिटना दूसरा पहलू ये है कि सागर हो जाएगी मगर दूसरे पहलू की तो बूंद को खबर कहां हो कैसे हो मिटेना तब तक तो पता कैसे हो मिटने के पहले तो यही लगता है कि मिट जाऊंगी तो बूंद अगर हर चेष्टा करती हो अपने को सागर से बचा लेने की तो कुछ आश्चर्य नहीं है ऐसी ही मन की बूंद अपने को बचाने की चेष्टा करती स्वभावतः मन बड़े तर्क बड़े सिद्धांत बड़े शास्त्रों का आयोजन करता है जिनकी आड़ में बच जाए आज के बुद्ध के सूत्र मन के ऐसे ही आयोजनों के संबंध में इनसे तुम्हारे जीवन में बड़ी रोशनी आ सकती पहला दृश्य एक भिक्षु थे हथक वे स्वयं को सत्य का अथक खोजी मानते थे स्वभावता जो अपने को सत्य का अथक खोजी माने वो शास्त्रों में उलझ जाता है जैसे कि शास्त्रों में सत्य हो निकले सत्य की खोज को खो जाते हैं शास्त्रों के अरण्य में चाहते थे तो गहरे में कि जान ले जीवन क्या है चाहते तो थे कि जान ले विराट अस्तित्व क्या है लेकिन आंखें अटक जाती शास्त्रों में तो हथ बड़े शास्त्री बन गए सत्य की खोज मन ने झुटला दी मन ने का सत्य चाहिए शास्त्र में झांको सत्य चाहिए तो सारे सिद्धांतों में झांको सत्य के खोजी अक्सर पंडित बन जाते हैं वो मन ने धोखा दे दिया सत्य की खोज का शास्त्र से क्या लेना देना शास्त्र से बड़ी तो सत्य के मार्ग में कोई और बाधा नहीं है हां तुम सत्य को जान लो तो शायद तुम शास्त्र में भी सत्य को पा सको लेकिन इससे उल्टा नहीं हो सकता कि तुम सत्य को बिना जाने और शास्त्र में पा सको यह असंभव है सत्य को जान लो फिर शास्त्र को देखो तो शायद तुम्हें गवाहियां मिल जाएं कि हां ठीक जो मैंने जाना वही औरों ने भी जाना लेकिन तुम्हारा जानना प्राथमिक है दूसरों का जानना दोयम नंबर दो की बात है तुमने न जाना हो तो दूसरों ने कितना ही जाना हो इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा और दूसरे जो कहेंगे उसे तुम समझोगे कैसे कृष्ण की गीता पढ़ोगे समझोगी तो अपनी ही गीता अर्थ तो तुम अपने डालोगे अर्थ तो कृष्ण के नहीं हो सकते कृष्ण का अर्थ जानने के लिए तो तुम्हें कृष्णमयी चेतना में उतरना होगा कृष्ण का अर्थ कहां से आता है शब्दकोश से थोड़ी आता है काश शब्दकोश से आता तो बात कितनी आसान हो जाती कृष्ण का अर्थ आता है कृष्ण के चैतन्य से तुम्हारा अर्थ आएगा तुम्हारे चैतन्य से पढ़ोगे कृष्ण की गीता लेकिन पढ़ोगे अपनी ही गीता ऊपर ऊपर देखेगा कृष्ण के शब्द पढ़ रहे अर्थ कौन डालेगा उन शब्दों पर रंग कौन चढ़ाएगा उन शब्दों की व्याख्या कौन करेगा उन शब्दों की व्याख्या तो तुम करोगे कृष्ण के शब्द और व्याख्या तुम्हारी आकाश को तुम घसीट के अपने आंगन में ले आओगे कोई उपाय नहीं है कृष्ण के शब्द से जाने का न क्राइस्ट के शब्द से न बुद्ध के शब्द से अगर सत्य तक जाना हो तो निशब्द से मार गए एक भिक्षु थे हथ थक वे स्वयं को सत्य का खोजी मानते थे स्वभावतः। शास्त्रों में उलझ गए विवाद उनका जीवन बन गया शास्त्रार्थ उनकी चरिया हो गई सुबह से शाम तक उठते बैठते तर्क और तर्क सं्यस्त होने के पहले बड़े झगड़ेल थे संन्यास्त होने के बाद झगड़ा तो बंद हो गया लेकिन झगड़े ने नया रूप ले लिया मन बड़ा चालबाज है। अब गाली गलौज तो नहीं करते थे अब गाली गलौज बड़ी तार्किक हो गई थी अब झगड़ा किसी का सिर फोड़ के नहीं करते थे लेकिन किसी का सिद्धांत तोड़ के वो भी सिर फोड़ना ही अब दूसरे को नीचे दिखाते थे शारीरिक बल से नहीं मानसिक बल से लेकिन दूसरे को नीचे दिखाना जारी था मन से जागना मन बड़ा होशियार है एक तरफ से हटो दूसरी तरफ उलझा देता पहले झगड़े थे अदालतों में खड़े रहते थे फिर उब गए अदालतों से उब गए झगड़ों से संयस्त हो गए तब नए विवाद खड़े हो गए नए झगड़े के ढंग सीख लिए अब झगड़ा और भी सभ्य और सुसंगत हो गया अब अदालत में जाने की जरूरत भी ना रही उठते बैठते झगड़ी की तैयारी थी बोलो कि झगड़ा हो जाए तुम जो बोलो उसी पर वो विवाद करने को तत्पर थे ऐसे विवाद उनकी श्वास श्वास में भर गया शास्त्रार्थ उनकी चरिया हो गई तर्क में कुशल थे पर ध्यान से अपरिचित तर्क में अगर तुम कुशल हो और ध्यान से अपरिचित तो तुम अपनी आत्महत्या कर लोगे तर्क खतरनाक है छोटे बच्चे के हाथ में तलवार है कि छोटे बच्चे के हाथ में जहर की प्याली हां कुशल हाथों में तर्क हो तो जैसे वैद्य के हाथ में जहर की प्याली हो तो औषधि बन जाए हां कुल हाथों में तलवार हो तो जीवन का रक्षण बन सकती लेकिन छोटे बच्चे को दे दी तलवार तो या तो किसी को काटेगा और किसी को काटेगा वो तो ठीक है आज नहीं कल अपने को भी काट लेगा जहर औषधि बन सकती है कुशल हाथों में और अमृत भी जहर बन सकता है अकुशल हाथों में जिसने ध्यान को जाना हो उसके हाथ में तर्क तो बड़ी कुशल बात हो जाती है क्योंकि वो लोगों को तर्क के सहारे ध्यान की तरफ उठाने लगता है जिसने ध्यान को नहीं जाना उसके हाथ में तर्क बड़ी खतरनाक चीज है वो ध्यान की तरफ जाते लोगों को खींच खींच के मन में वापस ले आता है तर्क में कुशल थे और ध्यान से अपरिचित क्षुद्र में कुशल सूक्ष्म में, में विराट में उनकी अकुशलता थी हर बात पर विवाद कर सकते थे और हर बात पर लोगों को हरा सकते थे हर उपाय से हरा सकते थे लेकिन अभी खुद की जीत भीतर हुई ना थी अभी आत्म विजेता ना बने थे इसे समझना तुम तभी तक दूसरों को जीतने में उत्सुक होते हो जब तक तुमने स्वयं को नहीं जीता असल में स्वयं को न जीतने की बात इतनी पीड़ा देती है स्वयं को न जीतने की बात इतना घाव बन जाती है। कि इस घाव को किसी तरह दूसरों पर जीत बना के तुम भुला लेना चाहते हो पर विजय पर वही जाता है जो भीतर पराजित है जो जानता है अपने पर तो विजय हो नहीं सकी किसी तरह दूसरों के सिरों पर झंडे गाड़ दूं। दूसरों को हराना आसान है अपने को हराना कठिन है क्योंकि तुम जो भीतर हो छोटे नहीं हो तुम जो बड़े हो बहुत बड़े हो बड़े आयाम है तुम्हारे तुम्हें अपने पूरे होने का पता ही नहीं तुम्हारी बड़ी गहराइयां हैं गहराइयों पर गहराइयां ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां हैं तुम चढ़ोगे तो गौरीशंकर छोटा पड़ जाएगा तुमसे तुम गहरे उतरोगे तो प्रशांत सागर उथला हो जाएगा तुमसे तुमने अपने को जाना नहीं तुम तो द्वार दरवाजे पर खड़े हो तुम अपने महल में प्रविष्टि नहीं हुए जितनी बड़ी दुनिया बाहर है उतनी बड़ी दुनिया प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर लिए चल रहा है और बाहर जो दुनिया है इससे ज्यादा गहरी और ज्यादा मूल्यवान दुनिया भीतर लेके चल रहा है बाहर के साम्राज्य को पाने के लिए वही उत्सुक होता है जो भीतर दरिद्र है जिसको भीतर के साम्राज्य का कोई पता नहीं जो अपना सम्राट नहीं वो दूसरों का सम्राट बनने को उत्सुक होता है इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति तो और धर्म का मेल नहीं होता यह विपरीत आयाम राजनीति अर्थ दूसरे पर ताकत धर्म का अर्थ है अपने पर ताकत राजनीतिक अधार्मिक होगा ही राजनीतिक और धार्मिक हो यह असंभव है और धार्मिक राजनीतिक हो यह भी असंभव है अगर तुम धार्मिक को राजनीतिक पाओ तो समझ लेना कि धार्मिक नहीं और अगर तुम राजनीतिक को धर्म की बातें करते पाओ तो समझ लेना कि यह भी राजनीति का एक उपाय है यह दोनों एक साथ हो नहीं सकते यह असंभव है जैसे कि तुम ऊपर नीचे एक साथ नहीं जा सकते जैसे कि तुम बाएं दाएं एक साथ नहीं जा सकते जैसे कि उत्तर दक्षिण एक साथ नहीं जा सकते ऐसे ही कोई व्यक्ति राजनीतिक तो धर्म में एक साथ नहीं जा सकता राजनीति का अर्थ है दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा राजनीति हिंसा है और धर्म का अर्थ है अपने पर विजय की यात्रा धर्म अहिंसा है फिर तुम कैसे दूसरों पर विजय पाने की कोशिश करते हो यह बात गौण है कोई तलवार से करता है कोई धन से करता है कोई पद प्रतिष्ठा से करता है कोई तर्क से करता है कोई ज्ञान से करता है कोई त्याग से भी करता है ख्याल रखना त्याग से भी वही हो जाता है तुमने गांव में सबसे ज्यादा त्याग कर दिया तो तुमने सारे गांव पर विजय पा ली तुमने सारे गांव को हरा दिया कौन तुम जैसा दानी तुमने एक बड़ा उपवास कर लिया 21 दिन का उपवास कर लिया सारे गांव को मात दे दी कौन तुमसे बड़ा उपवासी कि तुम नग्न खड़े हो गए कि धूप बरसात सर्दी गर्मी में तुम नग्न खड़े रहने लगे तुमने सारे गांव को मात दे थी कि कौन मुझ जैसा त्यागी मगर ध्यान रखना अगर तुम्हारी नजर दूसरों पर लगी अगर इसमें कहीं भी प्रतियोगिता है किसी भी तल पर प्रतियोगिता का स्वर है तो यह राजनीति है धर्म अप्रतियोगी है नॉन कॉम्पिटिटिव है धर्म का कोई संबंध दूसरे से नहीं और तब ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को तुम साधारणता धार्मिक नहीं कहते उनमें भी धार्मिक लोग हों अप्रतियोगी आदमी धार्मिक है समझो कि एक आदमी गीत गा रहा है और गीत गाते क्षण में उसके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है वो किसी को हराने के लिए गीत नहीं गा रहा है किसी को पराजित करने के लिए गीत नहीं गा रहा है उसके भीतर गीत उठा है वो गीत गा रहा है तो ये व्यक्ति धार्मिक इस गीत गाते क्षण में धार्मिक एक व्यक्ति बैठा बांसुरी बजा रहा है। किसी से कुछ लेना देना नहीं है कहीं भी मन के किसी भी तल पर इस बांसुरी के बजाने का किसी और से कोई तुलना नहीं चल रही कि मैं दूसरे से अच्छा बजाऊं तो यह कृत्य धार्मिक है एक व्यक्ति चित्र बना रहा है न पिकासो को हराना है न डाली को हराना है ना किसी को हराना किसी का कोई लेना देना नहीं अपने आनंद से स्वंतः सुखा है अपने सुख से चित्र बना रहा है रंग रहा है रंगने में, में बड़ा आनंदित हो रहा है जैसे अकेला ही हो इस पृथ्वी पर कोई और है ही नहीं इस एकांत एक में जो स्वंतः सुखा है धारा बहती है, वही धर्म है और तुम अगर मंदिर गए और तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुम चारों तरफ देखने लगे कि लोग भी देख रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं या नहीं तो अधर्म हो गया और अगर तुमने यह देखा कि आज कोई भी मंदिर में नहीं तो तुमने जल्दी जल्दी प्रार्थना की कि क्या मतलब है कोई देखने वाला तो है नहीं और भगवान तो है कहा पत्थर की मूर्ति खड़ी जल्दी करोगी देर करो कि तुम कुछ कुछ बीच की पंथियां छोड़ भी गए कौन देखने वाला जल्दी से पूजा कर ली और निकल आए और लोग देखने वाले हुए तो तुमने बड़ी गंभीरता दिखलाई और बड़े डोले और बड़ी आरती चलाई और काफी देर लगाई जो दो मिनट में हो जाता काम उसमें बीस मिनट लगा है इतने लोग देखने वाले थे और अगर एक फोटोग्राफर भी खड़ा हो और अखबार में खबर छपने वाली हो तो, तो तुम एकदम तल्लीन हो गए एकदम महत्व तल्लीनता में पहुंच गए मीरा को मात कर दो ऐसे डोलने लगे आंसू बहाने लगे अगर तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ चल रहा हो तो प्रार्थना भी अधार्मिक हो जाती है कोई कृत्य अपने में धार्मिक नहीं होता और कोई कृत्य अपने में अधार्मिक नहीं होता तुम्हारी भाव दशा उसे धार्मिक या आधार्मिक करती है यह भिक्षु हद तक तर्क में कुशल और ध्यान से अपरिचित शब्द के धनी थे और मौन में दरिद्र अक्सर ऐसा हो जाता है और जब तक शब्द मौन से ना आए तब तक व्यर्थ होता है जब तक शब्द तुम्हारे भीतर के शून्य में पगा हुआ ना आए तब तक तो उसमें कुछ भी नहीं होता बेजान होता है जब तुम्हारे भीतर की रसधार में पक के आता है जब तुम्हारे शून्य के गर्भ से उठता है शब्द तब उस शब्द में सार होता है शब्द में तो सार होता ही नहीं सार तो शून्य में होता है लेकिन जब शून्य से शब्द उठता है तो शब्द के आसपास लिपटा हुआ थोड़ा सा शून्य भी चला आता है जैसे कि तुम बगीचे से निकले तुम्हें याद हो या ना हो याद घर जाके तुम पाओगे वस्त्रों में थोड़ी गंध है फूलों की गंध वस्त्रों को पकड़ गई है ऐसा ही शब्द जब किसी शून्य हृदय में उठता है तो शून्य की गंध शब्द को पकड़ जाती है वैसे शब्द में कुछ सार होता है अर्थात जब मौन से शब्द निकलता है तभी सार्थक होता है और जब मौन से शब्द नहीं निकलता शब्दों से ही शब्द निकलते बात में से बात निकलती शब्दों के साहचरी से शब्द निकल आते तो समझना कि तुम अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हो दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हो तुम अपना कूड़ा करकट दूसरों में डाल रहे हो लोग ना समझ किसी के घर में जाकर तुम कूड़ा करकट डालो तो झगड़ा हो जाए लेकिन किसी की खोपड़ी में कितनी कूड़ा करकट डालो कोई झगड़ा नहीं होता वो बड़े प्रेम से सुनता है कि वो कहता और सुनाइए और गपसप क्या गांव में चल रहा है हम एक दूसरे के सिर में कचरा डालते रहते हम एक दूसरे के सिर का उपयोग कचरे की टोकरी की तरह करते शब्द के धनी थे ये हथक और मौन में थे दरिद्र और अक्सर ऐसा हो जाता है कि भीतर मौन की दरिद्रता हो तो आदमी बड़ा बकवासी हो जाता है। फिर छिपाए भी कैसे अपनी नग्नता को छिपाए भी कैसे शब्दों के वस्त्र ओढ़ लेता है शब्दों के आधार पर भूले रहता है कि मैंने मौन नहीं जाना और मौन में है सौंदर्य और मौन में है आनंद और मौन में ही सत्य की झलक है तो जिनके पास मौन ना हो और केवल शब्द हो उनसे सावधान होना और अपने भीतर भी देखना वही बोलना जो तुम्हारे मौन में जन्मा हो तो तुम पाओगे तुम्हारे शब्दों में एक बल आ गया तुम्हारे शब्दों में एक प्रकार शक्ति का जन्म हो जाएगा तुम्हारे शब्द शक्ति के वाहक बन जाएंगे तुम्हारा एक एक शब्द तीर हो जाएगा जिस हृदय पर तो लग जाएगा उस हृदय में नई स्फुर्णा कर जाएगा और तुम्हारे शब्दों में एक काव्य आ जाएगा का। तुम चाहे कविता जानते हो या ना जानते हो तुम्हारे शब्दों में एक गुनगुनाहट आ जाएगी और तुम्हारे शब्दों में एक सौंदर्य होगा जो इस जगत का नहीं लेकिन शून्य से आए शब्द तो ही पंडित का शब्द तो गंदा होता है बासा होता है ज्ञानी का शब्द और ज्ञानी सा अर्थ यही है कि जिसने अपने भीतर निशब्द होने की कला सीख ली पहले चुप हो जाओ पहले ऐसे चुप हो जाओ कि चुप्पी सनातन जैसी मालूम होने लगे शाश्वत मालूम होने लगे फिर उस चुप्पी में जो अनुभव हो उसे बांधना शब्द में तब तुम्हारे पास बांधने को कुछ है नहीं तो अभी तो कोरे शब्द हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं खाली डब्बे ये जो हथक थे शब्द के धनी थे और मौन में दरिद्र थे लेकिन स्वभावता बड़े अहंकारी थे शब्द का धनी तो हो आदमी तो अहंकारी हो जाता है। आदमी भाषा का गुलाम है तुमने ये बात देखी कि समाज में वे लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो शब्द के धनी है नेता बन जाएं, गुरु बन जाएं, जो शब्द का धनी है वो सब जगह प्रथम हो जाता है क्यों वो बोलने में कुशल है उसके पास एक दक्षता है बोलते सभी हैं लेकिन कोई जो बोलने में कुशल हो जाता है वो दूसरों को पीछे डाल देता है वो आगे निकल जाता है अगर तुम बोलने में कुशल नहीं होते एक बात पक्की है कि तुम जिंदगी में कहीं भी किसी प्रतिस्पर्धा में आगे खड़े ना हो सकोगे मनुष्य का सारा समाज भाषा से बना है और भाषा में जो जितना कुशल होता है वो उतना आगे हो जाए तो आश्चर्य नहीं इसलिए जो लोग बोलने में कुशल होते स्वभावतः भीतर एक अहंकार का जन्म हो जाता है कि मैं कुछ हूं अगर शून्य से शब्द आए तो ये अहंकार पैदा नहीं होता तब तो एक उल्टी बात घटती थी समझ लेना ऐसे ठीक से अगर सुनने से शब्द आए तो ऐसा लगता है हर बार बोल के कि जो कहना था वो कह नहीं पाया अहंकार की तो बात दूर एक बड़ी विनम्रता पैदा होती कि जो कहना था कह नहीं पाया क्योंकि जो जाना जाता है भीतर वो इतना बड़ा है कि शब्दों में अटता नहीं समाता नहीं शब्द छोटे छोटे पड़ जाते मुस्लिम मुझसे पूछते हैं कि आप रोज कैसे बोलते रोज इसलिए बोल पाता हूं कि कल बोला देखा कि नहीं कह पाया फिर आज बोलता हूं कि चलो एक और कोशिश करें शायद अब हो जाए फिर कल बोलूंगा क्योंकि मुझे पक्का पता है कि यह होने वाला नहीं यह कुछ बात ऐसी है कि कही जाती है लेकिन कही नहीं जा सकती लाओसु ने कहा है जो कहा जा सके वो सत्य नहीं फिर भी बुद्ध ने लाओस्ू ने कृष्ण ने महावीर ने क्राइस्ट ने कहा तो है कहने की चेष्टा की है। लेकिन ये सारे लोग विनम्र हैं इस संबंध में क्योंकि ये जानते हैं कि जो इन्हें अनुभव हुआ है वो अटता नहीं शब्द में आते आते ओछा हो, हो, हो जाता है छोटा हो जाता है विकृत हो जाता है